शिवपुराण वायवी संहिता प्रत्येक कल्प में भगवान रुद्र के आविर्भाव का जो कारण है उसे बता रहा हूँ उन्हीं के प्रादुर्भाव से ब्रह्मा जी की सृष्टि का प्रवाह अविच्छिन्न रूप से चलता रहता है ब्रह्मांड से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा प्रत्येक कल्प में प्रजा की सृष्टि करके प्राणियों के वृद्धि न होने से जब अत्यंत दुखी हो मूर्छित हो जाते हैं तब उनके दुख की शांति और प्रजा वर्ग की वृद्धि के लिए उन उन कल्पों में रुद्रगणों के स्वामी कालस्वरूप नील लोहित महेश्वर रुद्र अपने कारणभूत परमेश्वर की आज्ञा से ब्रह्मा जी के पुत्र होकर उन पर अनुग्रह करते हैं वे ही तेजो राशि अनामय अनंत धाता भूत संघारक और सर्वव्यापी भगवान ईश एश, परम ऐश्वर्य से संयुक्त परमेश्वर से भावित और सदा उन्हीं की शक्ति से अधिकृत हो उन्हीं के चिन्ह धारण करते हैं उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हो उन्हीं के समान रूप धारण कर उनके कार्य करने में समर्थ होते हैं इनका सारा व्यवहार उन्हीं परमेश्वर के समान होता है ये उनकी आज्ञा के पालक हैं, सहस्त्रों सूर्यों के समान उनका तेज है वे अर्धचंद्र को आभूषण के रूप में धारण करते हैं उनके हार बाजूबंद और कड़े सर्पमय है वे मुंज की मेखिला धारण करते हैं जलंधर विरिंच और इंद्र उनकी सेवा में खड़े रहते हैं तथा हाथ में कपाल खंड उनकी शोभा बढ़ाता है गंगा की ऊंची तरंगों से उनके पिंगल वर्ण वाले केश और मुख भीगे रहते हैं उनके कमने कैलाश पर्वत के विभिन्न प्रांत टूटी हुई दाढ़ वाले सिंह आदि वन्य पशुओं से आक्रांत है उनके बाएं कानों के पास गोलाकार कुंडल झुलमिलाता रहता है वे महान वृषभ पर सवारी करते हैं उनकी वाणी महान मेघ की गर्जना के समान गंभीर है कांति प्रचंड अग्नि के समान उद्दीप्त है और बल पराक्रम भी महान है इस प्रकार ब्रह्मपुत्र महेश्वर का विशाल रूप बड़ा भयानक है वे ब्रह्मा जी को विज्ञान देकर सृष्टि कार्य में उनकी सहायता करते हैं अतः रुद्र के कृपा प्रसाद से प्रत्येक कल्प में प्रजापति की प्रजा सृष्टि प्रवाह रूप से नित्य बनी रहती है एक समय ब्रह्मा जी ने नील लोहित भगवान रुद्र से सृष्टि करने की प्रार्थना की तब भगवान रुद्र ने मानसिक संकल्प के द्वारा बहुत से पुरुषों की सृष्टि की वे सब के सब उनके अपने ही समान थे सब ने जटाजुट धारण कर रखे थे सभी निर्भय नीलकंठ और चनेत्र थे जरा और मृत्यु उनके पास नहीं पहुँचने पाती थी चमकीले चूल उनके श्रेष्ठ आयु थे उन रुद्रगणों ने संपूर्ण चौदह भवनों को आच्छादित कर लिया था उन विविध रुद्रों को देखकर कर पितामह ने रुद्रदेव से कहा देव देवेश्वर आपको नमस्कार है आप ऐसी प्रजाओं की सृष्टि न कीजिए सबका कल्याण हो अब दूसरी प्रजाओं की सृष्टि कीजिए जो मरण धर्म वाली हों ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर परमेश्वर रुद्र उनसे हंसते हुए बोले मेरी सृष्टि वैसी नहीं होगी अशुभ प्रजाओं की सृष्टि ही करो ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर संपूर्ण भूतों के स्वामी भगवान रुद्र उन रुद्रगणों के साथ प्रजा की सृष्टि के कार्य से निवृत्त हो गए